शांतोग्य उपनिषद की दूसरी कक्षा कल हमने देखा था कि इन्होंने ओम को उद्गीत शब्द से कहा उस उद्गीत की उपासना करनी चाहिए और ये उद्गीत सबसे श्रेष्ठ रस है सबसे उच्च है और इसके लिए हमें रिक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 ओम का दूसरा अर्थ नहीं हुआ सुनने के बाद में ना होता क्या ठीक है कुछ कुछ कुछ तो ठीक <laughs> तो है धन्यवाद जी यहाँ पर जो ओम यहाँ उदगीत बताया यहाँ पर तो यहाँ पर यदवाक और प्राण ये एक जोड़ा हो गया दूसरा जोड़ा बना यहाँ ऋचा और साम रिक शाम तो ये दोनों जोड़ों को इसका संबंध बिठाएंगे ओम के साथ में या फिर अलग अलग एक ही एक ही बात है दोनों इन्होंने दोनों को एक ही रंग से तो खोला है दो जोड़े भले ही दिख रहे हैं हमारे को वास्तव में तो एक ही है वो क्योंकि तो जब इन्होंने कहा वागे वर्क या क्या है ऋचा क्या है वाणी ही ऋचा है एक तृष्ठि से बराबर कह दिया और दूसरा प्राण स्वाम प्राण ही शाम है तो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 और शाम रहा तो प्राण साथ में आ जाएगा शाम जब हम गान करते हैं तब क्या अंदर से कुछ भाव जगते हैं हमारे तो वो गाने लगता है व्यक्ति गुनगुनाने लगता है तो कल हमने प्रथम प्रपाठक के प्रथम खंड के आठ प्रवाकों को देखा था अब इसी में आगे उत्गीत की ही प्रशंसा की जा रही है ओम की ही प्रशंसा की जा रही है उसके महत्व को बताया जा रहा है नवा देखिए तेने अयम तेन इम त्रैविद्या वर्तते इसी से इसी उद्गीत से त्रैविद्या विद्यमान है युक्त है चलती है त्रैविद्या के अंदर रिक यजु शाम इन तीन को लिया जाता है वेत के वेद चार हैं लेकिन उनके अंदर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 और इसको सुन करके फिर जो ऋग्वेद का जाता होता है होता वो मंत्र बोलता है वो शंसन करता है स्तुति करता है तो ओम इति आश्रावयति, व्यति यहां भी ओम है यानी यजुर्वेद में वहां भी ओम है इति संसती ओम इति संसति अब होता शंसन करता है मंत्र को बोलता है यानी वो स्तुति के मंत्र होते हैं उनको बोलता है वहां भी ओम पहले रहता है और ओम इति उदगा और उद्गाता जब साम्वेद के मंत्रों से बोलता है वहां भी ओम पहले रहता है तो रिक यजु साम तीनों के प्रतीक है यहाँ पर यजु रिक और साम इस रूप में यहाँ पर कथन किया तो ओम इति उदगा इति एतस्य एव अक्षरस्य अपचित्य ये तीनों ओम को बोलते हैं उदगीत को बोलते हैं किस लिए एत से अक्षर इसी अक्षर की कौन सा अक्षर ओमिति एतत् अक्षरम उदगित जिसको कहा उसकी अपचिति के लिए उसके सम्मान के लिए उसकी पूजा के लिए उसकी महिमा के लिए कैसे महिमा रसेना यह जो सब कुछ चल रहा है उसी की महिमा से उसी के रस से उसी के द्वारा उत्पन्न अन्नों के रस से यह सारा का सारा हो पा रहा है अपचिति शब्द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 लेकिन उन ओम शब्द के प्रयोग में भी उनके अंतर होता है बाहर से तो ओम शब्द बोलते हुए एक जैसे दिखेंगे लेकिन अंतर होगा वो तो कैसे है उसको समझाने के लिए कह रहे हैं तेन उभऊ कुरु तो तेना मतलब उस ओंकार से उस उदगीत से दोनों ही करते हैं वो तो दोनों कौन हैं? ये अभी यहां नहीं खुला है तो उससे तो दोनों ही करते हैं यानी इधर ऐसे भी और ऐसे भी दोनों करते हैं कौन है वो दोनों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 उसमें एक सत्कार शब्द आया और सत्कार को व्यास जी ने चार शब्दों में खोला तपसा ब्रह्मचर्य विद्या और श्रद्धा से ब्रह्मचर्य से विद्या से और श्रद्धा से ये चार शब्द हैं वहां पर विद्या और श्रद्धा यहां भी झुके तु है और एक यहां पर उपनिषदा लिखा है निकट बैठ करके आत्मीयता के साथ और ये बात जो योग दर्शन में कही गई है ये प्रश्नोपनिषद में भी आती है पहले एक दस के अंदर प्रश्नोपनिषद में वहाँ ये चारों के चारों वही शब्द हैं तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धाया विद्या प्रश्नोपनिषद में जो कतु आता है तो जुड़ी हुई बात है दो शब्द तो मिल ही रहे हैं एक इन्होंने यहाँ दूसरा एक उपनिषद शब्द दिया वहाँ पर तप और ब्रह्मचर्य को लिखा है ये अंत लेकिन ये सारी चीज़ें मिलती हैं तब वो बलवान होता है जब हम कोई कर्म करते हैं पुरुषार्थ करते हैं मेहनत करते हैं या तो यहां पर जप करते हैं ये चीजें साथ में जुड़ती हैं तो वो बलवत्तर हो जाता है ठीक है तो पहला प्रपाठक हमारा पहले प्रपाठक का पहला खंड समाप्त हुआ अब इस ओमकार की उपासना के लिए ही दूसरे ढंग से एक कथा के रूप में बात कही जा रही है पिछले एक बात कही थी महत्ता के रूप में यह श्रेष्ठ है अब प्राण को लेकर के यहां पर उत्कीत की और इसकी चर्चा चल रही है देखिए तो देवा देवासुरा देवासुराहई यत्र संये तिरे उभय प्राजापत्या ये जो देव और असुर थे दोनों विपरीत माने जाते हैं देव श्रेष्ठ होते हैं और असुर दुष्ट व्यक्ति होते हैं ये दोनों ही प्राजापत्या हैं प्रजापति है। प्रजा की संताने हैं प्रजापति परमात्मा के द्वारा ही बनाए गए हैं ये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 तब देवताओं ने सोचा कि हम इनको कैसे नष्ट करें इनसे इनको कैसे जीतें, तो उन्होंने उद्गीत को पकड़ लिया उद्गीत का सहारा लिया यानी ओम का परमात्मा का सहारा लेने की सोची इसके बिना हम इनको नहीं जीत सकते अनेना ना इति इसके द्वारा इस उद्गीत के द्वारा हम इन पर विजय प्राप्त कर लेंगे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 तो शुरू में देवताओं ने बात को पूरा न समझ के जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो भी गलत समझ सकते हैं तो उन्होंने उद्गीत के नाम से क्या किया उद्गीत यानी जो हमारा जीवन का आधार है यानी प्राण है हमारा जीवन चलाता है तो उन्होंने क्या किया देह नासिक्यम प्राणम उदगीतम उपासन चक्रिरे। नासिका में जो प्राण है उसको ही उन्होंने उदगीत समझ लिया उदगीत ओम है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 तस्मात तेन उभयम जिगृति अब चूंकि असुरों ने भी इसको बीन दिया इसलिए हम इससे दोनों तरह का सूंखते हैं सुरभिम च दुर्गंधम च दुर्गंधिम च हम इससे सुगंध भी सूंघते हैं और दुर्गंध भी सूंघते हैं दोनों ही हो गए जबकि होना तो ये चाहिए था हम इससे केवल सुगंध लेते लेकिन दुर्गंध भी इसी में यानी दोष भी इसमें साथ में आ गया देवताओं ने इसको आधार बनाया तो दोष तो यहां पर भी आ गया अर्थात ये आधार अब नहीं बनाया जा सकता पाप मना ही ऐसा विद्या ये भी पाप से बिंधा हुआ है तो इतने मात्र से देवता अगर इस प्राण की उपासना करेंगे तो इससे असुरों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती असुर इसको बीन देंगे असुरों का यहाँ पर बस चलेगा क्योंकि देवता जिस साधन को अपनाएंगे अपनी उन्नति के लिए उनको हानि पहुंचाने के लिए तो असुर लोग उसको बीन देंगे उसको विक्षिप्त कर देंगे उसको चलने नहीं देंगे उसको भी विकृत कर दिया उन्होंने फिर देवताओं ने सोचा यहां तो बात नहीं बनी तो चलो और देखते हैं तो अथाह वाचम उद्गीतम उपासन चक्रीरे रहे फिर उन्होंने वाणी को उदगीत के रूप में उपासना करनी शुरू कर दी चलो यही शायद सार है और यही उद्गीत है इसी से सब कुछ हो जाएगा यही प्राण है इसी से मेरा जीवन चलेगा इसी की उपासना करते हैं तो क्या हुआ तांग असुरा पाप मना भी इसको भी असुरों ने पाप से बीन दिया ये भी दोष युक्त कर दिया तस्मा तया उभयम बदती इससे फिर दोनों ही बोलते हैं सत्यम च अनृतम च इससे तो झूठ भी बोल देते हैं और सच भी बोल देते हैं तो पाप मना ही एशा विद्धा ये वाणी भी पाप से बिंध गई अर्थात हम अगर दोषों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं असुरों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और उदगीत की उपासना करना चाह रहे तो इस प्राण को और वाणी को इनको लेकर के हम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 उन्होंने नेत्रों को उद्गीत के रूप में उपासना करना शुरू कर दिया कि उद्गीत कौन है ये नेत्र ही उद्गीत है यही ओम है यही सार है यही सबसे मुख्य है अब नेत्रों पर ही वो हो गए तो भी क्या हुआ तद्ध असुरा पापमना विविध असुरों ने इसको भी पाप से युक्त कर दिया तस्मा तीन उभयम पश्यती दर्शनीयम च अदर्शनीयम च इससे आंखों से भी दोनों चीजें देखते हैं दर्शनीय भी और अदर्शनीय भी उचित अनुचित दोनों ही देखते हैं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 इसी को सब कुछ मान लेते हैं तो तथा असुरा पापमाना विविधो असुरों ने इसको भी पाप से बीन दिया तस्मात उभयम श्रृण होती इसलिए हम कानों से दोनों ही चीजें सुनते हैं श्रवणीयम च अश्रवणीयम च सुनने योग्य और न सुनने योग्य दोनों ही चीजें कान में पड़ती हैं पाप मना ही ये इसमें भी पाप घुसा हुआ है शुद्ध यह भी नहीं है अब जब बाहर की चीजें हो गई उन्होंने सोचा अंदर की चीज कर ले तो अगला देखिए अतः मना उद्गीतम हम उपासन चक्री रहे उन्होंने मन को उद्गीत मान करके हम कर लेंगे उद्गीत वही है ओम लेकिन वो ओम है क्या तब इन चीजों को ही उद्गीत मान करके ओम मान करके आधार मान करके उपासना करने लग जाएंगे तो यहां तो दोष मिलेंगे इसके आधार पर चल नहीं सकते और असुरों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते इससे तो मन में भी ऐसा ही हुआ तो तथा असुरा पाप मना भी भी असुरों ने इसको मन को भी पाप से बीन दिया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 अब अगले में इन्होंने कहा अथ ह एव वयम मुख्य प्राण तम उदगीतम उपासन चक्रिरे फिर इन्होंने जो मुख्य प्राण था उसकी उदगीत के रूप में उपासना की अभी तक ये जो इंद्रियां थी मन था ये गौण प्राण है इनसे भी जीवन चलता है हमारा ये भी प्राण है लेकिन गौण प्राण है इंद्रियों को भी प्राण शब्द से कहा जाता है तो इन्होंने मुख्य प्राण की उपासना की मुख्य प्राण को उद्गीत मान करके उपासना की मुख्य प्राण का यहां तात्पर्य परमात्मा लेना चाहिए कुछ लोग यहां मुख्य प्राण वो लेते हैं जो कि प्राण अपान उदान व्यान में जो प्राण है पूरे शरीर में व्यापी है उसको भी लेते हैं कुछ लोग यहां आत्मा शब्द भी लेते हैं और परमात्मा परमात्मा परक अर्थ मुख्य है क्योंकि उद्गीत यानी ओम ओम मतलब तो परमात्मा ब्रह्म इसलिए मुख्य प्राण का मतलब यहां परमात्मा लेना चाहिए ज्यादा संगत है तो अब उन्होंने मुख्य प्राण की यानी ईश्वर को उद्गीत मान करके उसकी उपासना की तो अब क्या हुआ असुर तो यहां भी प्रयास करेंगे तो कहा तम असुरा रित्वा विध्वंसु तो असुर उसको प्राप्त हो करके, जब वो उसकी तरफ बढ़े तो अब उसको पाप से नहीं बीन पाए वो खुद ही नष्ट हो गए ध्वस्त हो गए वो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 ऐसा पत्थर जिसको कि खोदा नहीं जा सकता बहुत कठोर जिसको खोदा नहीं जा सकता वो अखणा और अखणा एवं वह आखणा अखण को भी आखंड शब्द से यहां पर प्रयोग किया जाता है ऐसे भी भाषा के प्रयोग होते हैं तो ऐसा पत्थर जो कि कुदार आदि से तोड़ा नहीं जा सकता है। बहुत कठोर है अब उसको कोई मिट्टी का ढेला पहुंचे उस पर तो पत्थर तुक्का तो कुछ नहीं होगा वो मिट्टी का ढेला ही चूर चूर होकर खंडित होकर टूट जाएगा गिर जाएगा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 ये वो यहां पर जोड़ लेंगे न टूटने योग्य पत्थर के समान हो जाता है वो नाश न हो सके ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है हानि ना हो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है उसकी कोई हानि नहीं होगी दूसरों की हानि हो जाएगी कुछ ना कुछ हानि हो जाएगी उनकी जैसा जैसा उनका है ये इसकी प्रशंसा की गई तो जो ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं उनके प्रति हमारा व्यवहार ठीक ही होना चाहिए और हमें उपासना भी ब्रह्म की ही करनी चाहिए ये इसका तात्पर्य और जब मुख्य प्राण की उपासना करता है व्यक्ति तो क्या होता है तो उसी को खोल रहे हैं नहीं वह ए न सुरभि च दुर्गंधी विजानाती और जब ऐसी स्थिति में हो जाता है मुख्य प्राण से तो वो सुरभि और दुर्गंधी को दुर्गंधी को जानता नहीं है अर्थात वो इन सबसे ऊपर उड़ जाता है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 इसी बात को समझाएं। और असुर वैसे कहते हैं उसको भी है जो प्राणों के पोषण में तत्पर होते हैं इन्हीं इंद्रियों की तृप्ति में ही जो लगे रहते हैं वो असुर हैं तो इंद्रियों को ही लक्ष्य बना के चलेंगे तो दोष आने ही हैं वहां पर कोई भी चले वैसे तो तेन यद अश्नाती यद तेन इतरान प्राणन अवती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 अवित्वा उत्क्रामति। तो इस प्रकार से अंततः जो यदि वो इसको बिना प्राप्त किए उत्क्रामति उत्क्रमण कर जाता है यानी मृत्यु को प्राप्त होता है एतमु एवं अंततः अंत में अवित्वा बिना प्राप्त किए यानी परमात्मा को प्राप्त किए बिना जो उत्क्रामति नष्ट होता है यानी मृत्यु को प्राप्त होता है अगले जन्म के लिए जाता है तो व्यादाती एवं अंततः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 और जो व्यक्ति इस तरह करता है उद्गाता बन जाता है ये तो सांवेद का ही उपनिषद है गायन करता है उसी तरह शुद्ध रूप से तो आगे देखिए आगाता हवाई कामान भवति, वो कामनाओं को प्राप्त कराने वाला पूरा करने वाला हो जाता है कौन यह एक एवं विद्वान अक्षरम उदगीथम उपासत्म जो इस प्रकार से जो व्यक्ति यह एकदद एवं विद्वान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 तो इनकी वाणी के अंदर इनकी कामना के अंदर वो जिसके लिए प्रार्थना करते हैं वो पूरी होने लगती है उस तरह की कामनाएं पूरी होने लगती हैं। कारण कि वो ऐसी शुद्ध आत्मा होती है उनके इतने पुण्य होते हैं तो वो जिसके लिए भावना करते हैं वैसा हो सकता है इसको एक अंश में हमें समझना चाहिए कि एक तरफ हमारे मन में आएगा कि यूँ तो किसी का कुछ भी हो और कोई भी बोल दे फल उसको मिल जाएगा एक साधना तो इसने की थी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 तो उनको उद्गाता बनाया ही इसलिए था कि ये जो बोलेंगे तो हमारी कामना पूरी हो सकेगी अगर इन ये अनुकूल हो गए हमारे और इन्होंने हमारे प्रति आत्मी भाव रख के कुछ कहा तो हमारी कामना पूर्ति हो जाएगी इसलिए इन्होंने कहा आगाता वही हवाई कामाना भवती जो ऐसा होता है वो कामनाओं को पूरा करने वाला हो जाता है दूसरों की यह ए विद्वान अक्षरम उद्गीतम उपास तो जो जितनी भी तरह से यहां पर इन्होंने कहा चाहे अच्छा अंगिरा ऋषि थे चाहे बृहस्पति थे या अयास्य थे और या ये बक नाम के थे ये चार का बताया इसमें अनवर्थ संज्ञा नहीं है पिल पिछले तीनों के अंदर उस तरह की मुख्यता है तो जो इस प्रकार से जान करके उद्गीत की उपासना करता है वो अपनी दृष्टि से भी प्राप्त काम हो जाता है और दूसरों के लिए भी हो जाता है दूसरों के लिए भी अच्छा कर देता है और अपने लिए भी वो तृप्त हो जाता है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 इस तरह का अभिप्राय दूसरा खंड हमारा समाप्त हुआ किन्हीं को कुछ पूछना है तो इसको यहीं समाप्त करते है। हैं प्रणोदन ओ... खुद साधार अभिवादन ओम श्री